धर्म प्रतिष्ठा और ईश्वर निर्भरता का बल धर्म की प्रतिष्ठा में और ईश्वर के जीवन में प्रतिष्ठा में कैसा बल होता है इसको आप देखिए आप सब लोग भागवत सुनते हैं रोज ही भागवत की कथा सुनने को मिलती है आप देखते हैं कि अस्वस्थामा के द्वारा द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे जाते हैं यद्यपि अस्वस्थामा पांडवों को मारने के लिए आया था पर भगवान ने ऐसा उपाय किया कि पांडव बच गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए जिस माता के पांच पुत्रों की एक ही रात्रि में हत्या की कर दी गई हो उस माता का हृदय कितना विचलित होगा अर्जुन ने कहा द्रौपदी मत रो जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसको मैं पकड़ करके लाता हूँ उसके रक्त से तुम अपने सिर को धोना तब जाकर इसका बदला चुकेगा प्रतिज्ञा कर लिया अर्जुन ने भगवान गए कथा आप लोग जानते हैं अस्वस्थ को पकड़ करके ले आए जिस समय पशु के समान पकड़ कर अस्वस्थ को द्रौपदी के सामने ले आते हैं उस समय द्रौपदी क्या बोलती है द्रौपदी कहती है आर्यपुत्र इनको छोड़ दीजिए देखो जिन्होंने पांच पुत्रों को मारा है उसके प्रति द्रौपदी कहती है आर्यपुत्र इनको छोड़ दीजिए अर्जुन ने कहा इसको कैसे छोड़ दें तुम्हारे पांच पुत्रों को मारा है द्रौपदी कहती है ये आपके गुरु के पुत्र हैं आप इनको मार देंगे तो क्या होगा पांच पुत्रों की मां मैं रो रही हूं। इनकी माता को रुलाने का उपक्रम क्यों करें देखो धर्म इसको कहते हैं कितना बल धर्म में है इसका नाम धर्म है जिसने जीवन में इसको धारण कर लिया है कठिन परिस्थिति में धर्म उसकी रक्षा करता है इतना साहस इतना बल इतनी संवेदना कहाँ से आई एक माता रो रही है दूसरी माता को क्यों रुलाना चाहिए धर्म का बल इतना बड़ा है ईश्वर का बल तो उससे भी बड़ा है इसी प्रसंग में देख लीजिए आपकी अस्वस्थामा छोड़ दिया जाता है उसकी मड़ी निकाल ली जाती है पर अस्वस्थामा को हृदय में धर्म प्रतिष्ठित नहीं है धर्म प्रतिष्ठित होता तो पांच बच्चों की हत्या कैसे करता उसके हृदय में तो द्वेष प्रतिष्ठित है धर्म प्रतिष्ठित नहीं है वह जाकर के पुनः अनुसंधान करता है ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है अभिमन्यु का बीज है उसने सोचा इसको मार दूं तो पांडव वंश में आगे पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा जब उत्तरा देखती है कि एक अग्निपुंज हमारे गर्भ को लक्ष्य करके आ रहा है उत्तरा विवल हो जाती है किसे के पास नहीं जाती जिसने परमेश्वर का आश्रय लिया है वह किसी भी समय परमेश्वर को ही पकड़ता है उत्तरा न द्रौपदी के पास जाती है न कुंती के पास जाती है न अर्जुन के पास जाती है न भीम के पास जाती है सीधे दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास जाती है भगवान भी लीला करते हैं भगवान ने कहा अरे उत्तरा तू छत्राणी होकर के भयभीत हो रही है उत्रा ने कहा भगवान आप नहीं देख रहे हैं यह अग्निपुंज आ रहा है भगवान और हंसने लगे भगवान ने कहा तेरा पति तो धर्म के लिए लड़ते लड़ते रणांगण में परम गति को प्राप्त हो गया और तू छत्राणी होकर के मरने से डरती है उत्रा ने कहा भगवान मैं मरने से नहीं डरती जिस दिन हमारा पति परमगति को प्राप्त हुआ उसी दिन मैं परमगति को प्राप्त हो गई होती यदि हमारे कोख में पांडवों का वंशज नहीं होता तो भगवान ने कहा कि तू यह बता कि तेरे कोख में जो बालक है वह बालक छत्री बालक है कि नहीं नहीं पुत्रा ने कहा हाँ छत्री बालक है हमारा बालक भी मरने से नहीं डरेगा ऐसा मुझे विश्वास है जिसका पति मरने से नहीं डरा धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गया उसका बालक जो मेरे कोख में है वह भी भय नहीं करेगा भगवान ने कहा फिर क्यों डरती हो तुम वह तो वीर बालक है वीर बालक मरने से नहीं डरता है उत्तरा ने बड़ी मार्मिक बात कही भगवान मैं भी मरने से नहीं डरती मेरा बालक भी मरने से नहीं डरता पर मैं आपकी अपकीर्ति नहीं सहन कर सकती लोग कहेंगे कि जिनके रक्षक श्री कृष्ण थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा भविष्य में होने वाली आपकी अपकीर्ति को सहन करने की ताकत मुझ में नहीं है भगवान द्रवित हो उठे भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया परीक्षित को भगवान का पहला दर्शन गर्भ में हुआ कितना विश्वास है वह भी महल में रहती थी उसका भी परिवार था पर मन ने यह निर्णय करके रखा था कि जो सांस को चला रहा है जिसने नेत्र दिया है वही प्रभु हमारी सभी स्थिति से उद्धार कर सकता है जगत का संबंध उद्धार नहीं करेगा उद्धार वही करेगा पांडवों के बीच रह रही है बहुत नौकर चाकर हैं उनके बीच रह रही है सारी सुख सुविधा के बीच में रह रही है पर उसके मन ने आधार परमेश्वर को बनाया है आपका शरीर कहीं भी रहे आपको व्यवहार जो भी करना पड़े आप एक बात धारण कर लें कि जिसने नेत्र दिया है जो सांस को चला रहा है वही अपना हो सकता है वही हमारी सारी समस्या को दूर कर सकता है इस निश्चय को यह संसार में बैठा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता क्योंकि शास्त्र पर खड़ा नहीं होता धर्म पर खड़ा नहीं होता इसका निश्चय बहुत विलक्षण है यह विचार तो बहुत करता है परंतु निश्चय उल्टा करता है एक महात्मा सुना रहे थे कि एक पटेल थे एक के अपने मकान के सामने सवेरे बैठकर कर दातून करते थे जिस समय दातून करते थे उसी समय गांव के सभी पशु छुटते थे तो सामने से जाते थे जब भी एक भैंस निकलती सामने से तो पटेल के मन में आता कि यदि इस पर बैठ जाएं, कुर्सी के समान तो कैसा लगेगा रोज़ भैंस जाती रोज़ पटेल के मन में यह बात आती आते आते एक दिन पटेल कूद कर चबूतरे से भैंस की सिंह में बैठ गए अब भैंस ने सोचा कि कौन सा भूत आ गया तब भागी जान लेकर जैसे जैसे भैंस भैंस भागी वैसे वैसे पटेल का शरीर सिंह में फिट होता गया अब भैंस कांटे में गई सब जगह दौड़ी पटेल का शरीर लहू लुहान हो गया सारा कुछ हो गया भैस हार मान करके अपने खूटे पर आकर लेट गई जब लेटी तो झटका दिया तब पटेल का शरीर बाहर गिरा भैंस की मालकिन ने देखा कि भैंस आज जल्दी कैसे आ गई वह वहां पहुंची तो देखा कि पटेल तो बेहोश पड़ा है उसके शरीर में खून ही खून लगा है वह डर गई उसने पटेल की पत्नी को बुलाया उसकी पत्नी आई ले गई सेवा शुश्रूषा हुई दो दिन के बाद पटेल को होश आया थोड़ा स्वस्थ हुआ तब पत्नी ने कहा कि भले मानुष इतना विचार तो करना चाहिए था कि भैंस के सिंह में बैठना होता है यह बोल चुप चुप साल भर से तो मैं विचार ही करता रहा था ऐसे ही व्यक्ति जगत में सालों विचार करता है और निर्णय उल्टा ही ले लेता है उसी में फस जाता है जो सालों विचार करके निकलने वाला निर्णय उनको क्यों नहीं आता क्योंकि वह धर्म पर खड़ा नहीं होता शास्त्र से निर्णय नहीं लेता अपने मन के इंसान निर्णय लेता है इसलिए धर्म निष्ठा की और ईश्वर बल की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है आप कहते हैं कि मैं सत्संग सुनता हूँ बहुत ज्ञान है मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने मकान में चारों तरफ से हजार पावर का बल्ब लगा दीजिए उससे कचरा दूर नहीं होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म कचरा दिखेगा पर उस प्रकाश के कचरा दूर होने वाला नहीं है आपका जो ज्ञान प्रकाश है उस प्रकाश में आप जीवन को देखिए कहाँ कहाँ कचरा है आप कहते हैं मैं चेतन हूँ पर आपके जीवन में यदि मरने का भय हो जाता है क्रोध आ जाता है आपको काम आ जाता है तो आपको जरूर विचार करना पड़ता है कि इस प्रकाश ने हमारे जीवन का कचरा नहीं दूर किया इस कचरे को दूर करने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा या भगवान के शरण में होकर के कचरा निकालना पड़ेगा पर कचरा निकालने बिना निकाले बिना काम चलने वाला नहीं है शास्त्र आपको बता देता है आप कहाँ हो यदि सच्चाई से शास्त्र को देखें पर शास्त्र को हम ज्ञानाभिमान में परिणित कर लें और अपना भाव जगत में रखें तो इससे परमार्थ बनने वाला नहीं देखो धर्म की प्रतिष्ठा की इसीलिए आवश्यकता है ईश्वर के बल की इसीलिए आवश्यकता है कि ज्ञान को हम बचा सकें आप कहें कि हम सब ने ईश्वर को पकड़ के रखा है आपने पकड़ के रखा है इसका उतना महत्व नहीं आपने किस लिए पकड़ा है अपने कल्याण के लिए पकड़ा है कि पैसे के लिए पकड़ा है मुकदमा जीतने के लिए पकड़ा है कि मोक्ष के लिए पकड़ा है पुत्र के लिए पकड़ा है कि भगवान के लिए पकड़ा है बीमारी दूर करने के लिए पकड़ा है कि भगवान के ऐश्वर्य के दर्शन के लिए पकड़ा है धर्म निष्ठा के बिना जीव की यह द्वितीय मृत्यु है प्रथम मृत्यु के लिए कर्म विज्ञान वेद में है और द्वितीय मृत्यु के पार पाने के लिए भक्त विज्ञान है इससे द्वितीय मृत्यु को आप पार कर जाएंगे यह कामना ही मृत्यु है यह इंद्रिय विषय के सहयोग से उत्पन्न होने वाला जो राग सुख है यह भी एक मृत्यु है जो जगत में फसाता है इसलिए भगवान ने इसको राजस कहा है सात्विक सुख नहीं कहा विषयन्द्रिय संयोगाथ यद तदग्रे मृतोपम परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम गीता विषय इंद्रियों के संयोग से जो सुख हो रहा है जो भोग काल में अमृत मालूम होता है पर जिसका परिणाम अमृत नहीं है वह तुमको बांध देता है तुमको थका देता है तुम्हारी शक्ति छीन कर देता है यदि भगवान सुसुप्त बनाकर कर के तुम्हारी बैटरी को सुसुप्ति में चार्ज नहीं करते तो ये विषय तुमको एक सप्ताह भी जीने नहीं देते तुम सोचते हो इसी से हम जिंदा हैं सुसुप्ति भगवान ने इसलिए बनाया नहीं तो विषय के पीछे जाएगा दो दिन में मरने लगेगा सुसुप्त में इसकी बैटरी परमेश्वर के साथ एकीभूत -एक होकर चार्ज हो जाती है उसको वह जाकर स्वप्न में खर्च करता है जी रहे हो परमेश्वर से और मान रहे हो हम विषय से जी रहे हैं इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है इसकी परीक्षा क्यों नहीं करते जगत की परीक्षा करनी पड़ेगी त्याग सुख सात्विक सुख है यह तदग्रे विस्म तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम आप पाँच दिन के भूखे हैं एक भूखा सामने आ गया है कहता है बहुत भूखा हूं आपका मन कहता है नेत्र बंद कर लो खा लो पहले उसके बाद उधर देखना पर आपके अंदर बैठा हुआ धर्म कहता है अरे भाई ऐसा ठीक नहीं उसको भी दो यदि तुमने आँख बंद करके खा लिया तो तुम्हारे मन इंद्रियां भले ही प्रसन्न हो जाएं पर अंदर से तुम अप्रसन्न हो जाओगे अंदर से तुम्हारी प्रसन्नता कभी जाग नहीं सकती तुमको अंदर से ग्लानी होगी क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसी परिस्थिति तुम्हारी होती तो तुम्हारे मन में क्या होता पूरा नहीं देते एक रोटी तो इसको दे देना चाहिए यह ज्ञान तुम्हारे अंदर है इस ज्ञान का तुम अनादर कर रहे हो तुम्हारी बुद्धि प्रसन्न नहीं हो सकती कहने का तात्पर्य यह है कि यह त्याग का जो सुख है यह सात्विक सुख है खिलाने में जिसको सुख है उसको खाने में सुख नहीं आता जिसको सत्संग में सुख आने लगा सिनेमा में सुख नहीं दिखेगा जिसको भगवान के नाम में रस आने लगा वह व्यर्थ बात में रस कभी ले नहीं सकता नियमित अभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता है और भगवान के आधार की जरूरत है विद्युत का तार जगत में फैला हुआ है उसी से प्रकाश हो, हो रहा है पंखा चल रहा है टेप रिकॉर्डर बोल रहा है लाउड स्पीकर बोल रहा है परंतु यदि कोई इंजीनियर जिसने विद्युत के तार लगाए हैं वह भी तार को पकड़ेगा तो करेंट लगेगी उसको मारेगी कभी वह विद्युत नहीं सोचेगी यह तो हमारा इंजीनियर है इसको हम कैसे मारें सामान्य व्यक्ति भी जब किसी कास्ट पर खड़ा हो जाता है हाथ में रबर ले लेता है जब तार को पकड़ता है तब करंट नहीं लगती ये जगत के सारे व्यवहार माइक हैं जिसमें माया की करंट फैली हुई है सारा काम माया से हो रहा है तुम्हारे पास जो नेत्र हैं वह भी माया की वस्तु देखने के लिए है बाहर वस्तु दिखाई देती है परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात्ंग पश्यती नंतरात्मन कठोपनिषद आपके पास तीन नेत्र हैं यह व्यवहार में माया का नेत्र है स्वप्न में एक स्वप्न का नेत्र होता है जिससे आप देखते हैं पर एक आपके पास ज्ञान नेत्र है ज्ञान नेत्र अभी बंद है भगवान ज्ञान नेत्र खोलता है ददाम्य बुद्धि योगम तम ये नामूप या भक्ति ज्ञान नेत्र खोलने वाली होती है ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खुलेगा तब तक आपको माया की वस्तु ही दिखेगी जगत में व्यवहार करते समय माया के करंट से बचना चाहिए विद्युत के करंट से बचने के लिए हम उपाय करते हैं पर माया के करंट से बचने का उपाय यदि आप नहीं अपनाएं तो भले ही आप बड़े बड़े शास्त्रों के प्रवचन करता भी हो पर आपको करंट मारे बिना नहीं छोड़ने वाली स्वरूप तो जैसे का तैसे है स्वरूप में कुछ नहीं बिगड़ रहा है पहले भी नहीं बिगड़ा आप भगवान के आधार पर खड़े रहें जगत के आधार पर खड़े न हों नहीं तो करेंट जरूर लगेगी आप व्यवहार चाहे जो करें पर आधार भगवान को बनावे यह समझे भगवान ने हमको यहाँ खड़ा किया है एक अभिनय दिया है भगवान के नाम और नाम के आधार पर जो स्मरण है इस रबर को हाथ में रखें तो माया के करंट से आप बच जाएंगे यदि हम उसकी अपेक्षा करेंगे तो माया का करेंट हमको मारे बिना नहीं छोड़ेगी इस बात को हृदय में बैठा लेना चाहिए